श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों को की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपिश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याण करने वाली श्री श्री की की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता जिनकी जिनकी माया के के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, सत्ता से रस्सी में सर्प भ्रम भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत तो होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो अर्थात दया करें जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुच अर्थात सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण रोगों के परिवार को नाश करने वाला है वह रज सुकृति यानी पुण्यवान पुरुष रूपी शिव के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के महल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुड़ों के समूह को वश में करने वाली है श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्बल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं संतों का चरित्र कपास चरित्र जीवन के के चरित्र जीवन समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है कपास की डोंडी नीरस होती है संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है इससे वह भी नीरस है कपास उज्वल होता है संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, विशद है इसलिए वह और कपास में गुण अर्थात तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का का चरित्र भी भंडार होता है इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों अर्थात दोषों को ढकता है जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और और और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं विधि यह यह करो करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनिया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज यानी परिकर है वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है यह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है वाल्मीकि जी नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी जीवन का वृत्तांत कही है जल में रहने वाले जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहा कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति अर्थात ऐश्वर्य और भलाई पाई है सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है सत्संग बिना विवेक के नहीं होता है और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है सत्संग की सिद्धि यानी प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है अर्थात सुंदर सोना बन जाता है किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को को नहीं छोड़ती उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुच आती है वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा है और जिसने उनको रखा है उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ जो बिना ही ही प्रयोजन अपना हित हित करने वाले के के लिए भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, दूसरों के हित की हानि जिनकी दृष्टि लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज यानी दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु यानि पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं पुनः उनको राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए दस हजार कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूं जो दस हजार कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ जिनको सुरा यानी मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है इंद्र के लिए भी सुरानी अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है मैंने अपनी ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं कौओं को बड़े प्रेम से पालिए परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ दोनों ही दुख देने वाले हैं परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है वह अंतर यह है कि एक यानी संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे यानी असंत मिलते हैं तब दारूण दुख देते हैं अर्थात संतों का बिछोड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है परंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है साधु अमृत के समान यानी मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विश अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याघ्र इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन यानी सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंग राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं वेद शास्त्रों ने उनके गुण-दोषों का विभाग कर दिया है विधाता ने इस जन चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दुग्ध को ही ग्रहण करते हैं विधाता जब इस प्रकार का यानी हंस का सा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग यानी साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं परंतु उनका कभी भंग न होने वाला नहीं मिटता है। जो वेशधारी ठग उन्हें भी अच्छा साधु कासा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं अंत तक उनका कपट नहीं निभता जैसे काल नेम रावण और राहु का हाल हुआ बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच यानी नीचे की ओर बहाने वाले जल के के संग से कीचड़ में में मिल जाती है। साधु के घर में तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर तोता मैना गिन गिनकर कर गालियां देते हैं कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं महीने के दोनों में पखवाड़ोंला और अंधेरा समान ही रहता है परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है एक का नाम शुक्ला और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राममय जान कर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ आप सब मुझ पर कृपा कीजिए चौरासी लाख योनियों में चार प्रकार के यानी स्वेदज अंडज उद्विज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए मुझे अपने बुद्धिबल का भरोसा नहीं है इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ किंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है इसलिए मुझे उपाय एक भी अंग अर्थात तो कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता मेरे मन और बुद्धि कंगाल है किंतु मनोरथ राजा है मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है चाह तो अमृत पाने की है पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर कर प्रेम पूर्वक सुनेंगे जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं अर्थात जिन्हें पराए दोषे ही प्यारे लगते हैं हंसेंगे रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती किन्तु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है हे भाई जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर यानी दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है परन्तु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावे और दुष्ट हंसी <coughs> किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं वैसे ही मन वाले दुष्ट को हंसते हैं, हैं जो ना तो कविता कविता के के रसिक और ना जिनका श्री रामचंद्र जी चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद रस का काम देगी प्रथम तो यह भाषा की रचना है दूसरे मेरी बुद्धि बोली है इससे यह हंसने योग्य ही है हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ ही है उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी जिनकी श्री हरि यानी भगवान विष्णु और श्री हर यानी भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार अनेक प्रकार की छंद रचना भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भाति भाति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान नहीं है यह मैं कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूं मेरी रचना सब गुणों से रहित है इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे इसमें श्री रघुनाथ जी का का का उदार नाम है, है, है, है है, जो अत्यंत पवित्र वेद पुराणों सार कल्याण भवन और को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती इसके विपरीत कुक कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं क्योंकि संतजन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है भले संग से भला किसने बड़पन नहीं पाया धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है मेरी कविता अवश्य भद्दी है परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलियुग के पापों को हरने वाली है मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है श्री राम जी के यश से यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी जैसे मलय पर्वत के संग से का चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है फिर क्या कोई काट की का विचार करता है शामा काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गु भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि कवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी रूपी जल बरसता है है। तो मुक्ता मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता कविता होती है। उन मणियों को युक्ति से बेध कर, फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं जो कराल कलयुग में जन्मे हैं जिनकी करनी कवे के समान है और वेश हंस का है जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं जो कपट की मूर्ति और कलियुग के पापों के भाड़े हैं जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं जो धन यानी लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी यानी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगू तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है और बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं मैं न तो कवि हूं न चतुर कहलाता हूँ अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं कहिए तो उसके समान रुई किस गिनती में है श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में, में मेरा मन बहुत हिचकता है सरस्वती जी शेष जी शिव जी ब्रह्मा जी शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेत ने कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी यानी अकथनीय ही जानते हैं तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता किंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव से तार देता है